श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ बाईस अठारह अक्टूबर अठारह लड़का भिक्षुक को मुट्ठी भर चावल ही दे सकता है अगर रेल के किराए की उसे आवश्यकता होती है तो यह बात मालिक के कान तक पहुँचाई जाती है डॉक्टर चुप हैं श्री राम कृष्ण अच्छा तुम्हें विचार प्यारा है तो सुनो कुछ विचार करता हूँ ज्ञानी के मत अवतार नहीं है कृष्ण ने अर्जुन से कहा था तुम मुझे अवतार अवतार कह रहे हो आओ तुम्हें एक दृश्य दिखाऊं अर्जुन साथ साथ गए कुछ दूर जाने पर कृष्ण ने पूछा क्या देखते हो अर्जुन ने कहा एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसमें गुच्छे के गुच्छे जामुन लटक रहे हैं कृष्ण ने कहा वे जामुन नहीं हैं जरा और बढ़कर देखो तब अर्जुन ने देखा गुच्छों में कृष्ण फले हुए थे कृष्ण ने कहा अब देखा मेरी तरह कितने कृष्ण फले हुए हैं कबीरदास ने कृष्ण की बात पर कहा था वह तो गोपियों की तालियों पर बंदर नाच नाचा था जितना ही बढ़ जाओगे ईश्वर की उपाधि उतनी ही कम देखोगे भक्त को पहले दस भुजा के दर्शन हुए और फिर बढ़कर उसने देखा भुजा मूर्ति और भी बढ़कर कर देखा बिभुज दे गोपाल जितना ही बढ़ रहा है उतना ही ऐश्वर्य घट रहा है और भी बढ़ा तब ज्योति के दर्शन हुए कोई उपाधि नहीं जरा वेदांत का भी विचार सुनो किसी राजा को एक आदमी इंद्रजाल दिखाने के लिए आया था उसके जरा हट जाने पर राजा ने देखा एक सवार आ रहा है घोड़े पर बड़े रोब दाब से हाथ में अस्त्र लिए हुए सभा भर के आदमी और राजा विचार करने लगे किसके भीतर क्या सत्य है वह घोड़ा तो सत्य नहीं है वह साजबाज भी सत्य नहीं है वे अस्त्र शस्त्र भी सत्य नहीं है अंत में सचमुच देखा सवार ही अकेला खड़ा था और कुछ नहीं अर्थात ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्या विचार करना चाहो तो फिर और कोई चीज नहीं टिकती डॉक्टर इसमें मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं श्री रामकृष्ण परंतु यह भ्रम सहज ही दूर नहीं होता ज्ञान के बाद भी कुछ कुछ रहता है स्वप्न में अगर कोई बाघ देखता है तो आँख खुलने के बाद भी छाती धड़कती रहती है चोर खेत में चोरी करने के लिए गए हुए थे वहाँ आदमी के आकार का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया गया था डरवाने के लिए चोर मारे डर के घुस नहीं रहे थे एक ने पास जाकर देखा तो केवल घास आदमी की शक्ल की बांध खड़ी कर दी गई थी उसने वहाँ से आकर अपने साथियों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं किन्तु फिर भी वे लोग मारे डर के कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे कहते थे छाती धड़कती है तब जिसने पास जाकर देखा था उसने उस गड़े हुए आहकार को जमीन में सुला दिया और कहने लगा यह कुछ नहीं है यह कुछ नहीं है नेती डॉक्टर यह तो बड़ी सुंदर बात है श्री कृष्ण साहस हाँ कैसी बात है डॉक्टर बड़ी सुंदर है श्री कृष्ण एक बार थैंक यू भी तो कहो डॉक्टर क्या आप मेरे मन का भाव नहीं समझ रहे हैं इतना कष्ट करके आपको यहाँ देखने के लिए आता हूँ श्री कृष्ण साहस नहीं जी मूर्ख के कल्याण के लिए भी तो कुछ कहो विभीषण ने लंका का राजा होना अस्वीकार कर दिया था कहा था राम मैं तुम्हें जब पा गया तो अब राज्य से क्या काम राम ने कहा विभीषण तुम मूर्खों के लिए राजा बनो जो लोग कह रहे हैं तुमने राम की इतनी सेवा की परंतु तुम्हें ऐश्वर्य क्या मिला उनकी शिक्षा के लिए तुम राजा बनो डॉक्टर यहाँ उस तरह का मूर्ख है कौन श्री राम कृष्ण साहस नहीं जी यहाँ संख भी है और सम्भुख भी है सब हंसते हैं